रामकृष्ण भजनामृत परीक्षे साठ नौ दिसंबर अठारह सौ श्री राम कृष्ण की तपस्या श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त और भविष्यत महातीर्थ मूर्ति दर्शन श्री राम कृष्ण नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं मणि नौबत खाने के बरामदे में एक और बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं क्या वे ईश्वर की चिंतन कर रहे हैं श्री राम कृष्ण झाउतल्ले की ओर गए थे मुँह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए श्री राम कृष्ण क्यों जी यहाँ बैठे हुए हो तुम्हारा काम जल्दी होगा कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा यह यह करो चौक कर वे श्री राम कृष्ण की ओर ताकते रह गए अभी तक आसन भी नहीं छोड़ा श्री राम कृष्ण तुम्हारा समय हो आया है जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक है यह कहकर श्री राम कृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया श्री रामकृष्ण यह नहीं कि सभी तो तपस्या अधिक करनी पड़े परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था मिट्टी के टीले पर सिर रखकर कर पड़ा रहता था न जाने कहाँ दिन पार हो जाता था केवल माँ माँ कहकर पुकारता था और रोता था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 जो जो आत्मी हैं उनमें कोई अंश है और कोई कला श्री रामकृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं केवल मास्टर साथ हैं और कोई नहीं श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे विविध वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से देखो मैंने एक दिन काली मंदिर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी इस पर तुम्हारा विश्वास होता है मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाह हो रहे वे पंचवटी की शाखा से दो चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं श्री राम कृष्ण यह ढाल गिर गई है देखते हो मैं इसके नीचे बैठता था मास्टर मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूँ उसे घर में रख दिया है श्री कृष्ण सहास्य क्यों मास्टर देखने से आनंद होता है सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी श्री राम कृष्ण सहास्य किस तरह का तीर्थ